न्दैगम् दूरे तद्वन्ति के तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य मन्त्रस्य इस मंत्र दीर्घ स आत्मा अनुस्तु गिकटे अविदुषा चूरे अस्थिर विद्वानों के निकट और अविद्वानों से ब्रह्म दूर है यह उपदेश किया है पदार संस्कृत भाषा दृष्टया धर्म विदुषा समी तत्क करे, सर्वस्य अखिलस्य जगतः गीरसमूहस्य वा तत् समग्रस्य अस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षात्मकस्य वा यतः वी अपि वर्तमान भाषात् हे मनुष्यो तत् वा ब्रह्म एजति चलता हैल समते है तत् वा नहि एता हैर न वह व्यापक होने से अपने स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं होता है जो लोग उसकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं वे उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जान सकते और जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार आचरण करते हैं वे अति अपने आत्मा में स्थित ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं जो ब्रह्मी आदि के बाहर और भीतर के अवयवों में व्यापक होकर सब जीवों के अंतर्यामी रूप से सब पाप और पुण्य कर्मों को जानता हुआ ठीक ठीक फल प्रदान करता है अतः इसी ब्रह्म का ही सबको ध्यान उपासना करनी चाहिए और इसी ऐसी सबको डरना चाहिए इसी वेद स्वाध्या वेद मंत्र की व्याख्या सुनी कल के मंत्र में ये बात कही गई थी अनिल ईश्वर चलता नहीं है इस मंत्र में एक बात उठाई कि तबे जती एक ईश्वर चलता है अर्थात जो लोग ईश्वर के विषय में अन्यथा जानते हैं जो लोग ईश्वर के विषय में ठीक नहीं जानते विपरीत समझते हैं उन लोगों लोगो कहना है तत् एर चलता उसके पश्चात कहा तत् न ए जति उत्तर दिया तत् न जो ईश्वर के स्वरूप समझते ये समझते हैं कि ईश्वर चलता है फिर प्रश्न उठा के उत्तर लिया सद न भेजती ईश्वर नहीं चलता तद दूर तो जो लोग ईश्वर के विषय में ठीक नहीं जानते तद दूर उनकी स्थिति क्या है ईश्वर को दूर समझते जैसे आपने सुना होगा कि कोई कहता है सातवें समान पर ईश्वर बैठा है कोई कहता है चौथे समान पर बैठा है अब एक नया मत सजा लगभग पचास वर्ष से ब्रह्मा कुमारी वो यही सिखाते हैं कि ईश्वर परम धाम में रहता है लोगों का तो दिमाग ऐसा भटका हुआ है कि लाखों लोग उनके पीछे ढंगी और लड़कियां माताएं विशेष रूप से प्रगतिशील है कोई उनसे पूछने वाला नहीं ढंग से कि वो परम धाम परमात्मा जो रहता है किसी ने देखा था वो परमधाम है कहा कोई पूछने वाला नहीं बस कह दिया कि परम धाम बनेता है तो गोगल का क्या अच्छा ठीक है हम तो उसी से कल्याण कर लेंगे अपना कोई पूछने वाला नहीं वो धाम कौन गया था पचास वर्ष पहले वो परमधाम वैसे खाली पड़ा था किसी ने देखा ही नहीं था नया लोग है क्या कोई यदि नया लोग है तो किसी वैज्ञानिक ने ढूंढा है या तुमने ढूंढा है यदि तुमने ढूंढा तो कौन से यान से ढूंढा कोई तो यंत्र तो होना चाहिए जैसे परम धाम कहीं हो मैं यहां से ढूंढा और बैस लक्ष्यधार भाषा बोलते और और लोगों हैं बह लोग जो है न बा परिश्रम किल्याणते आपादके के ठीक है अब में हमारा समाज में चल पि देश केन्द्रो है हमको बुलाया महा प्रवचन लिया आर्य समाज मे बुलाया उन उन भी प्रवचन लिखि आचार्या हमने सोचा ये तो ठीक है कि आना जाना चाहिए अच्छी बात है परंतु उल्डी हुई बातें हैं उनके ऊपर कुछ संवाद करना चाहिए हमने योजना बना ली तो योजना भी बुद्धि बुद्धिपूर्वक बनाई हमें हम ये जानते हैं ये व्याख्या देती रहेगी व्याख्यान खूब अच्छा देना जानती है और प्रश्नोत्तर में कुछ गति नहीं रहती और वो समय ऐसा ही जाएगा तो हमने कहा देखो प्रवचन तु हि दे, दे। परी पर बाते मिलती उन पर विचार प्रगति असत्यग्रही हि सत्यग्रही तु मैने भूमका हम कुछ वा में एकमत है काम्रोध लो भत्रु मानते आप भी शत्रु मानते हैमो मत नही है। पर जि मत में हम अलग अलग विचार रते हैको हे परस्पर है। और उसमें याद रखने की बात क्या है। देखो, को, र हैो शपद प्रमाणारे शपथ प्रमाणी नीमानेगी आपके गुरु शपद प्रमाणी मानेगे तु शपद प्रमाण काम नेगा शब्द प्रमाण में हमारा काम करेगा सिये ईश्वर व्यापक है और आपके गुरु ने जो बताया परम धाम में वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है हमारे वेद का वाक्य आपके लिए प्रमाण है सर्वव्यापक है इसको तो रखना है देगा अच्छा फिर प्रत्यक्ष प्रमाण भी काम नहीं देगा आप कहेंगे कि हमारे गुरु जी ने परम धाम में देखा था हम भी देखते हैं हम कहेंगे हमारे गुरु ने देखा हम भी देखते ईश्वर व्यापक है ये भी काम नहीं देगा संवाद में प्रत्यक्ष प्रमाणी बात पक्षिद्ध न सकते श प्रमाणीते एक प्रमाणता अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण दोनो मन्य अनुमान प्रमाण केता दे दिया है शरीर नाचान्यां कि यह उत्पन्न होता है दो जो जो चीज उत्पन्न होती है वो नाशवान देखी जाती है जैसे घास तीन घास के तुल्य भी ये शरीर भी है चार इसलिए उत्पन्न होने के कारण शरीर नाश है ऐसे प्रयोग होता है किसी बात का पंचौल का प्रयोग ऐसे होगा ईश्वर परम धाम में है यह प्रक्रिया है अब हेतु दो फिर दृष्टांत दो फिर उपनय दो उपसंगार करो हम भी करेंगे आप भी करो तो हमने कहा ईश्वर सर्व व्यापक है क्योंकि बुद्धिपूर्वक सर्वत्र क्रियाएं देखी जाती है। कुछ पकड़ में की बात ही नहीं आती जरूर ईश्वर सर्व है क्यों बुद्धिपूर्वक सर्व जगह देखी जाती क्रियाएी जा म पेट मुद्धिपूर्वक बच्चा बनाया जा नहीं मा जानी आ काने मे तु शाले पता नी लगर्याजकल् के बता लग लडका लडकी तु देखेगे ईश्वर सर्वा व्यापक है क्योकि सर्वास्तरे सूर्य चन्द्र नक्षत्रे मेट मे बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है जा जा बुद्धिपूर्वक क्रिया वेतन कर्ता क्या समझे हां जहां बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है वहां चेतन करता होता है जैसे कि घड़ी बनाने वाला घड़ी जहां बनाता है तैयार करता कार का इंजन बनाने वाला कपड़ा बनाने वाला बुद्धि बुद्धिपूर्वक क्रिया जहां होगी यहां चेतन करता देखा जाता है वैसा ही कोई चेतन करता होना चाहिए जैसे लोक मनुष्य होता है इसलिए सर्वत्र बुद्धिपूर्व क्रिया देखा जाने से ईश्वर सर्व व्यापक हो अब पंचवैसे जल अब हमने तो कर दिया अब वो कहते हैं ईश्वर वहां परम धाम में ही रहता है तो हेतु क्या देते हैं क्योंकि वो वहीं बैठा बैठा सारे काम कर लेता है परमधाम में क्योंकि वो ईश्वर है <laughs> क्योंकि बल्कि ईश्वर है ये तो सिद्ध करना है क्योंकि ये ईश्वर है ये थोड़ा ही बनेगा ईश्वर पहले सिद्ध करो फिर तू देखो दे सिद्ध दे है ईश्वर है वो ऐसा ईश्वर है कि एक जगह बैठा बैठा से देखा दे दे। मैंने कहा कि वो एक जगह बैठा बैठा माँ के पेट में शरीर में जो बच्चा बनता है और माँ मंदिर से पाप करते हैं मन से जो पाप करते हैं बुराई वहां बैठा बैठा कैसे देखता है वो कहते हैं देखो एक राजा जो बैठा हुआ होता है तखत पर दिल्ली समझ रहे चलाता है हम कहते हैं उसकी सारे राज्यों में डाके पड़ते हैं चोरियां होती हैं ये तो गलत दृष्टान्त है परमात्मा की का भी अन्याय ऐसे ही होगा जैसे राजा का होता है तो वो संवाद चला ऐसी बातें बहुत सी चली थी जी ऐसी बातें चलती रही तो वो कुछ भी से जलता चलती प्रकरणा तक जाती थी दूसरी बार मैं बोलता प्रकाणन जायि लाभ ने सिद्धा वा सारी व्यवस्था सिद्धि और मे आगवाधाोडा ये, ये गौ जो है जन जी को बनाता है, सदा कदा बनाता घोडे को सदा घोडा हि बनाता भेट को सदा सदा भेंट बनेगी भेड़ वो जीवात्मा सदा भेंट बनेगा अनाजि का और माताए माताएं माताएं स्त्रियां ही बनेगी। वो पुरुष नहीं बन सकती पुरुष पुरुष ही बनेंगे मैंने कहा परमात्मा ने गा ग्यू बनाया और गौ गऊ क्यों बनाई वो कहती है गऊ दूध पीने के लिए गौ ना होती तो दूध खासे जाते देखो साधारण व्यक्ति तो चक्र आ जाएगा मे का बेचारी को कष्ट दूध पना मत सिद्ध कि बिना कारणे सदा गौ बनाता अह दूध दीती दुःख उरे बिमा का केची को का समाधि लगा सकती क्याूर का बेल लगा अङ्गूर का सकति गौ एम्बी पीएचडी गौ चन्द्रयान बना सकति गौ कला बना सकती गौ उसको को बेचारी कु सदा दूध पलानि के बागा व्यायकारि हु परमात्मा बोलो गदा सदा इता या बोरा सदा गदा मक बना अपराध कि बता सुनाता पशो ऐ पडी दिखी औरी हर्याणा <laughs> अंबाला तो वो पूछने लगी अच्छा मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो है इतने पशु पक्षी योनिया हैं दुनिया की ए, ये तो है ही अपने आप में ये मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ जाती है ऐसी पहले नहीं थी इतनी अभी इतनी बढ़ गई ये जो है और पहले इतनी जब भगवान की अपनी इच्छा जैसे तो वो जिस किसी को बनाता रहता है जिस किसी को करता रहता है ऐसे बड़ा देता जी को बताने चाहिए गदावना जी को गधा बना देख मैंने कहा सोना पशु पक्षी कीट पतंग में पाप कर्म के कारण से व्यक्ति जाता है और उसके पाप पुण्य समान होने पर अधिक पापों का फल जब भोग लेता है गदा घोड़े में फिर वो मुंशी उन्हीं में आ जाता है इसलिए मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती है समजे मनुष्य जनसङ्ख्या बी क्यों बै पशु पक्षी कीटपतङ्गे कर्म किय कीट बुरे की ब्रुरे कर्मो का अधिक बा हा भाग ो भोग लि अचारिक समान आये बराबर आये मनुष्य य प्राप्त कर सकते मनुष्य योनि प्राप्त य मनुष्य बाती दूसरा, दूसरा मेतु याद रोभ्यो ज्ञान सकता वाँ, जीव या जाते या जीव चे जनसख्याीसरे मुक्ति च लोटे यागे मुक्ति चेत् लोटक आं वो आगे विचारे का का जागे उजनेन तनसङ्ख्या बेगी तु कि तो मैं सुना रहा था तु मया तद्दे कन्ने देति तद्दूरे तद्वन्ति अस्मा और कहणा चाते तद्दूरे से अज्ञान से अधर्मी लोगो दूरे दूर और अज्ञानी योगाभ्यासी सत्यवादी परोपकारी उपति बक्षात्कार फिखो रात्रि कोपि सुन अंतर उसके भी सर्वा तत्त्व अन्तरस्य अन्तर् जीवाेशी परमाणु तदन्तरस्य सवस्य अन्धरी वे और तदु सर्वस्व सह ये तोटे से मोटी चीज के बह भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म चित्र अहार अतना सस्ता भगवान् है और भगव काली बैठे यकडा गया भगवान् किं खादीया भगवान् मे आगा किसकी कमी है भगवान् का जो मोटी भाषा दरवाजा है न भगव के दर्शन होते आपने ऐसे मोटे मोटे ताले लगा रको खसकाये इधर देखो गर्व मत करो ताले तो लगे रहने दो आदिवनिक विकास में आए हमेशा परिवार को छोड़ो पचास वर्ष की अवस्था हो गई है यम नियम का पालन करो और वैराग्य को प्राप्त करो विवेक को प्राप्त करो भगवान जो है उसकी प्राप्ति करो और परिवार को छोड़ दो ये बंधन देखो परिवार की बात मत करो परिवार का ताला जो कर दो नहीं दो परिवार को ठेसे नहीं पहुंचा सकते आप फिर कहते हैं मान सम्मान को छोड़ो मान मानो ये नहीं चाहिए मुझे भगवान जी कहते देखो मैं इज्जत से जीने वाला व्यक्ति हूं <laughs> मैं इसको छोड़ नहीं सकता <laughs> मैं इज्जत से जीने वाला व्यक्ति हूं अच्छा इज्जत से जी दो नहीं है राजस्थानी भी तो मर जाओ भाई भाई इज्जत से जी दो तो वो आप देखेंगे एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा कहेंगे अच्छा बेटे बड़े हो गई हाँ व्यवहार भी कर दिया आइए भी हो गया शरीर ठीक है हम तो ठीक है अब आ जाओ कहते कोते हो, हो गए हैं दो चार ऐसे बेटे दफ्तर में चले जाते हैं म उनको संभालता हूँ एक न एक दरबाजियों में इतना ताला लगाता है वो ना स्वयं जा सकता न जिनसी को जा देता और पड़ोसी को जाए ना उसका कि मां विकास में जा रहा हूं और मुंह मैं सीखूंगा कि वहां मत जाना परिवार नष्ट हो जाएगा किसी को जाने दे पढ़ने जाए एक हरियाणा की भाषा में बोला कहते हैं मोटी भाषा आपको आएगी कुछ हरियाणा की भाषा यानी कुछ कुछ भाषा तो हिंदी और हिन्दी मुझे मिली गाउ जैसा डरेवा खड़ा खेत में खाए ना खाने नहीं जैसा डरेवा डरेवा कहते हैं तो मुनिष्टि से हाथ पेर आप बना देती खेती की उपा लीजिए डरेवा बोलते हैं वाला डरेवा जैसा जा डरे वाडा खाने दे। <laughs> ये, ये भगवान् को न पे ना, पाए ना अब इसको अस्को य विराम शान्तिवास ओ